देवी भागवत सातवां स्कंध राजा हरिश्चंद्र और रानी सैब्या का परस्पर परिचय सूर्यजी कहते हैं माता की गोद में लेटे हुए उस मृत बालक को देखकर यों विचार करने के उपरांत महाराज हरिश्चंद्र को पूर्व की स्मृति हो आई अतः वे हा हा कह कहकर आंखों से आंसू गिराने लगे उनके मुख से यह आवाज़ निकल पड़ी कि कहीं मेरे बच्चे की ही तो यह दशा नहीं हो गई है वही कहीं क्रूर यमराज के पंदे में पड़ गया हो तो उसकी भी यही स्थिति हो सकती है इस प्रकार सोचकर राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए तब रानी महान दुख के आवेश में आकर कहने लगी रानी ने कहा हावश किस बात के परिणामस्वरूप ऐसा महान दारुण दुख सामने उपस्थित हुआ है इसका कारण समझ में नहीं आता हा नाथ हा राजन आप मुझे अत्यंत दुखनी को छोड़कर किस स्थान को शोभित सुशोभित कर रहे हैं आपके चित्त में कैसे शांति है राज से निकल गया सुहिदवर्ग पृथक हो गए स्त्री और पुत्र को भेज देना पड़ा हाद देव तुमने राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने यह कैसी दारुण दशा उपस्थित कर दी जब महाराज हरिश्चंद्र ने रानी की यह बात सुनी तब वे अपने स्थान से चलकर उसके समीप आ गए क्योंकि अब उन्हें अपनी साध्वी पत्नी तथा मरे हुए पुत्र के विषय की पूर्ण जानकारी हो गई थी ये कहने लगे हाय महान कष्ट है यह पत्नी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा ही है रहस्य खुल जाने पर उनके हृदय में असीम ज्वाला उत्पन्न हो गई अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े राजा ऐसी रानी भी महान दुखी होकर पृथ्वी पर पड़ गई उसकी इंद्रिया शिथिल हो गई और मूर्छा ने उसे धर दबाया फिर साथ ही राजा और रानी दोनों को चेत हुआ वे अत्यंत संतप्त होकर विलाप करने लगे राजा ने कहा हावत टेढ़ी अलकावली से कुछ घिरे हुए तुम्हारे सुंदर मुख को मैं देख, देखा करता था आज वह मुख मेरे कातर को क्यों नहीं कर तो मधुर भाषा में तुम्हें पाकर प्रेम वस्त्र वस्त्र वस्त कहकर पुकारूंगा अब किसके धूल से सने हुए घुटने मेरी चादर गोद और शरीर को मैल से भर देंगे मन और हृदय को प्रफुल्लित करने वाले पुत्र तुम मेरा मनोरथ पूर्ण न कर सके जिसने साधारण वस्तु की भांति तुम्हें बेच दिया था उसी मुझ पिता को पाकर तुम पिता वाले बने थे मेरा संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया था परिवार में बहुत से बंधु बांधव थे परंतु किसी ने साथ नहीं दिया प्रतिकूल दैव के कारण ऐसी निर्दय दशा से संपन्न मुझ व्यक्ति थे आज तुम्हारी भेंट हो गई आज विषधर सर्प के काटे हुए पुत्र के कंवर जैसे मुख को देखता हुआ मैं बड़ी ही विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को उठा लिया दुख के कारण उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी राजा ने पुत्र को छाती से लगाया और स्वयं निश्चेष्ट होकर गिर पड़े उन्हें मुरछा आ गई उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए राजा को देखकर रानी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि ये परम आदरणीय पुरुष वाणी के स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं कि विद्वानों के मन को आह्जित करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इसमें अब संदेह नहीं रहा इनकी सुंदर ऊंची तिल के पुष्प की तुलना कर रही है उन परम जसस्वी महात्मा पुरुष के दांत जान पड़ते हैं मानो फूलों की अधखिली कलिया हो यदि ऐसी बात है तो ये महाराज शमशान घाट पर कैसे आए अब पुत्र शोक छोड़कर रानी गिरे हुए पतिदेव को देखने लगी उस समय पुत्र और पति दोनों के दुख से अत्यंत घबराई हुई रानी के मन में कभी भयंकर दुःख भरा आश्चर्य उत्पन्न हो जाता था और कभी प्रसन्नता आ जाती थी उनके नेत्र पति की ओर गए और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी धीरे धीरे जब मूर्छा दूर हुई तब वह गदगद वाणी से कहने लगी अरे निर्दय मर्यादा रहित एवं निंदा के पात्र दैव तुम्हें धिक्कार है तुमने देवता के समान लब्ध प्रतिष्ठ इन नरेश को चांडाल बना दिया है ये अपने राज्य से च्युत हो गए इष्ट मित्रों ने इसका साथ छोड़ दिया स्त्री और पुत्र भी इन्होंने बेच दिए तुम्हारे प्रभाव से ऐसी परिस्थिति में पड़कर ये नरेश झांडाल हो गए आज मैं छत्र अथवा सिंहासन कुछ भी नहीं देखती पहले जिनके यात्रा करते समय राजा सेवा सेवावृत्ति स्वीकार कर लेते थे तथा अपनी चादरों से पथ में पड़ी हुई धूल झाड़ देना राजाओं का काम था वे ही ये महाराज आज दुख से व्यथित होकर इस अपवित्र शमशान भूमि में भटक रहे हैं यहाँ सर्वत्र खोपड़ियाँ बिखरी हैं कहीं फूटे घड़े हैं तो कहीं फटे कपड़े मृतक के शरीरों से उतरे सूत्रों तथा बिखरे बालों से यह जमीन कितनी भयानक लगती है चर्बी गिर सूख गई है जिनसे इसकी बड़ी क्रूर शोभा हो रही है राग के ढेरों अंगारों अझजली हड्डियों और मज्जाओं से इस स्थान की भयंकरता अधिक बढ़ गई है गिद्ध और सियार बोल रहे हैं मोटे ताजे क्षुद्र पक्षियों की भरमार है पिता के धुएं से चारों ओर अंधकार छाया है मुर्दे के आश्वास से मस्त गीदड़ सर्वत्र गोचर हो रहे हैं इस प्रकार कहकर रानी महाराज हरिश्चंद्र के कंठ से लिपट गई दुख एवं शोक से रानी का सर्वांग व्याप्त था उसने कातरवाणी में पुनः विलाप आरम्भ कर दिया राजन यह स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान्यता दे रहे हैं महाभाग आप स्पष्ट बताने की कृपा करें क्योंकि मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही है धर्मज्ञ यदि यह बात ऐसी ही है तो धर्म और सत्य के पालन तथा ब्राह्मण और देवता के पूजन करने से सहायता ही क्या मिली अब धर्म सत्य सरलता और अनुशंसता के लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है यही कारण है कि आप जैसे धर्मपरायण सज्जन अपने राज्य से हाथ धो बैठे